परम पूजनीय सुम स्वामी शांता महाराज उनके चरणों में मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ आप सभी के हृदय में भगवान श्री राम और माँ सीता विराजमान आप सभी को प्रणाम निवेदन करता हूँ रामचरित मास में कहते सिया राम मै सब जग जानी करु प्रणाम जोरी झुक पानी मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे यहाँ फिर रामचरित मानस करने का मौका मिला हमने पिछली बार जो रामचरितमानस की चर्चा की थी वही चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे हमने पिछली बार चर्चा की थी भगवान शिव के पास मां पार्वती बैठी हुई है तुलसीदास जी लिखते हैं परम रम्य गिरीवर कैलाशु सदा जहां शिव उमा निवास कैलाश में सर्वदा सदा जहा उमा निवासू शिव और पार्वती सदा वहा वसवास करते हैं रामचरितमानस में बहुत बढ़िया वर्ण्य वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और पार्वती बैठे हुए हैं यहां कहते हैं भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी भगवान शिव का भूषण क्या है सर्प भुज भूषण विभूति भगवान शिव अपने शरीर पर विभूति लगाते हैं जैसे साधारण लोग पाउडर क्रीम लगाते हैं लेकिन शिव जी वो नहीं लगाते शिव जी क्या लगे स्मशान की राख उसको मालूम है अंत में हमको स्मशान में ही जाना है ठीक है न तो हमारा शरीर ये राख हो जाएगा पहले से राख लगाते विभूति भूषण त्रिपुरारी आनंद सरद चंद हारी उसका जो मुखार है वो शरत पूर्णिमा का चंद्र जैसा है कहते माँ पार्वती भगवान शिव को कहती है क्या कहती विश्वनाथ ममनाथ पुरारी आप तो विश्व के नाथ है लेकिन फिर मेरे भी नाथ है तुम सब कुछ जानते हो त्रिभुवन महिमा विदित बिहारी जो त्रिभुवन की महिमा है सब कुछ मालूम है मैं तुम्हारे पास राम की कथा सुनना चाहता हूँ बहुत बढ़िया जो दृश्य है भगवान शिव पार्वती वट वीचे बैठे हुए ये जो वर्णन शंकराचार्य ने विश्वनाथक स्त्रोत्र है उसमें बहुत बढ़िया मैं फिर एक दो श्लोक आपको सुनाता हूँ बहुत बढ़िया वर्णन है इससे बहुत मिलता जुलता है वो लिखते है शंकराचार्य गंगा तरंगमीय जटकलापम गौरी विभोम नाराण नारायण प्रियमनंग वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम पार्वती कहते विश्वनाथ ममनाथ पुरारी कहते नारायण प्रिय अनंग मदापहार गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम भगवान शिव के वाम भाग में गौरी पार्वती बैठी हुए हैं और भगवान शिव को नारायण प्रिय अनंग मदापहारम कामदेव का दर्प का नाश किया था आप सबको मालूम है रामचरित मानस में भगवान शिव जब समाधि में लीन थे पार्वती तपस्या कर रही है तो देवता लोग ने कामदेव को भेज दिया कि भगवान शिव की जो तपस्या भंग हो जाए उसमें काम उत्पन्न हो जाए तो पार्वती के साथ शादी कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कामदेव आया शिव ने उसको भस्म कर डाला और बाद में रामचरित में है कि भगवान राम आए भगवान राम ने आके कहा कहा कि प्रभु मेरी एक विनती है आप सुनिए मुझे क्या विनती है आप पार्वती के साथ विवाह कीजिए भगवान शिव ने कहा कि देखिए मैं ठीक ही अच्छा ही था सती के साथ शादी की वो तो जलकर मर गई फिर शादी ठीक है आप कहते तो आपकी आज्ञा में अपने सिर पर रखता हूं भगवान राम हम उसने सिर पर मत रखिये क्योंकि आपके सिर से गंगा बहती है मेरी आज्ञा भी बह जाएगी आप मेरी आज्ञा को अपने हृदय में धारण कीजिए हम क्या देखते हैं? भगवान शिव काम की इच्छा से विवाह नहीं करते हैं, राम की इच्छा से विवाह करते हैं। जब यहाँ पार्वती ने कहा कि आप राम की कथा सुनाइए बहुत बढ़िया वर्णन है भगवान शिव हर राम रामचरित सब आए भगवान शिव के हृदय में भगवान राम का चरित्र आने लगा और क्या हुआ प्रेम पुलक लोचन जल छाये आंखों में आंसू बहने लगे और क्या हुआ यहाँ कहते हैं श्री रघुनाथ रूप उर आवा भगवान श्री राम को हृदय में देखने लगे परमानंद अमित सुख पावा भगवान का दर्शन होने से क्या परमानंद और सुख कैसे अमित लिमिट जिसकी लिमिट limit, नहीं लिमिटलेस लेस अमित सुख पावा और यहाँ कहता है भगवान का हृदय में ध्यान करते करते क्या हुआ समाधि लग गई मगन ध्यान रस दंड जुग पुनिमन बाहिर की रघुपति चरित महेश तब हरषित बनने लीना मगन ध्यान रस दंड दो क्षण के लिए समाधि में चले गए उसने अपने मन को जबरदस्ती से नीचे लाया क्योंकि राम की कथा के जैसे भगवान श्री रामकृष्ण जब दक्षिण में थे मुर्मूर समाधि होती थी भक्त लोग आते थे उनके पास श्री दो माँ काली से प्रार्थना करते थे कि मुझे भक्तों के साथ बात करनी है तू मन को नीचे लाने का प्रयत्न करते थे यहां कहते मन को नीचे लाए और कहते पहले भगवान श्री राम का जो बालक रूप है उसको प्रणाम करते हैं। बंद हू बाल रूप श्री शोईरामू सब सीधी सुलभ जपत जिस नाम जो भगवान राम का बालक रूप है यहां कहते हैं जिसका नाम करने से क्या होता है सब सीधी सुलभ सब सिद्धि आ जाती है मंगल भवन अमंगल हारी, सो दशरथ अजीर बिहारी भगवान शिव जी कहते भगवान श्री राम मंगल भवन सबका मंगल करते अमंगल का हरण करते देखिए हम भगवान के साथ कुछ मा, पास मांगते हैं, कभी कभी हमको कुछ मिलता है कभी नहीं मिलता है जब नहीं मिलता है तब सोचना यही हमारा अच्छा है जैसे भगवान श्री राम कहते हैं कि जैसे भक्त है वो मेरा छोटा सा बालक है बालक जब अग्नि में अपना हाथ देना चाहता है या सर्प को पकड़ना चाहता है मैं उसको पकड़ने नहीं देता क्योंकि बालक जानता नहीं छोटा सा बालक वो अग्नि में हाथ देगा तो हाथ जल जाएगा सर्प को पकड़ेगा तो सर्प उसको काट देगा उसको मालूम नहीं भगवान श्री राम कहते हैं उसकी रक्षा करता मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सु दशरथ जो दशरथ के आंगन में जो बिहार करते वो मेरे पर कृपा करो करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी हरषित सुधा सम गिराव गिरा भगवान शिव कहने लगे क्या कहने लगे धन्य धन्य गिरी राज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी तुमने जो राम की कथा मुझे पूछी इसलिए तुमको धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं क्योंकि कहते हैं पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा तुमने जो राम कथा मुझे पूछी ना वो कैसी सकल लोक जग पावनी गंगा गंगा के समान भगवान की जो भी कथा राम की कथा कृष्ण की कथा जो भी भगवान की कथा है ना वो गंगा जैसे पवित्र है यहाँ कहते है रचि महेश शिव मानस राखा पाई सुषमो शिवासन भाखा ये जो रामचरितमानस है ना कहते हैं भगवान शिव ने रचना की रची महेश निज मानस राखा ये कथा की उत्पत्ति कहा से होती है भगवान शिव के मानस से और गंगा गंगा भी भगवान शिव के मस्तक से निकलती है तो दोनों एक ही जगह से निकलती है तो कहते जैसे राम कथा सुनने से राम कथा मंदा के निकलते भगवान की कथा सुनने से क्या होता है हमारा शरीर मन शुद्ध पवित्र हो जाता है जब तुलसीदास ने ऐसा लिखा है कि राम कथा रामचरितमानस भगवान राम के जन्म से आगे लिख दिया भगवान शिव ने तो किसी ने कहा ऐसा तो कभी होता नहीं अरे जब चरित्र कब लिखा जाता है जब वो मर गया बाद में उसने क्या क्या किया वो सब लिखा जाता है लेकिन ये लिखते तो उसी दास जी के पहले लिख दिया तो किसी ने कहा अरे ऐसी आप बात लिखेंगे तो कोई आपके बात पढ़ेंगे नहीं कोई ये सब आप उल्टा पुल्टा बात लिख रहे हैं तो सीधा दास का नहीं मैं कुछ उल्टा पुल्टा बात नहीं मैं जो बात को सही बात लिखता हूँ वास्तव में ऐसा होता है तू सीधा तुलसीदास का वास्तव में भी ऐसा होता है पर कैसा होता है पर नाटक देखा है वो जहां देखा है नाटक क्या पहले लिखा जाता न बाद में इतना पहले लिखा जाता है अरे भगवान तो नाटक अभी नहीं करते ठीक है न इसीलिए ये पहले दिखा भगवान अभी नहीं करते जैसे देखिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन में है उनके लिए कन्या ढूंढ रहे थे ठीक है कहीं मिलती नहीं है श्री रामकृष्ण कामार पुकुर में थे वो कहते हैं कि जयरावाटी में रामचंद्र मुखर्जी की घर में चिन्हित करके रखे कूटो वंधा से ठाकुरपुद से वहां चिन्हित करके रखे पहले से ठीक है ये वचनामृत जो ठाकुर को मालूम है ये महाश्रमा से लिखे एक बार स्वामी शिवान जी महाराज लिख रहे थे और ऐसे आखे करके कर देख रहे सुन रहे तो श्री रामकृष्ण कहा तुम ऐसे क्या, क्यों देख रहे हो तुम क्या मेरे बारे में कुछ लिख रहे हो जहां लिख रहे हो ये तुम्हारे लिए नहीं है दूसरे के लिए, लिए। श्री रामकृष्ण को मालूम है ये काम किससे होगा ये का मास्टर मास्टर होगा देखिए ये सब पहले से ठीक होता है अच्छा आप बताइए तो विवाह पहले से ठीक होता है ना बाद में विवाह होता है ना है? अच्छा नहा का कार्यक्रम भी पहले से ठीक होगा है ना आप सोचिए ना है? आप क्यों आएगा पहले से लिखा गया कि रामचरित मानस होगा ठीक है ना भक्त उसमें होगा देखिये बहुत कुछ पहले से ठीक हो जाता बाद में होता है तो तुलसीदास जी लिखते है रची महेश निज मानस राखा पाय समूह शिवासन भागा जब शुभ समय आया उसने पार्वती को सुनाया और कहते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म जन्म कुछ कारण है हमने पिछली बार नारद मुनि जो अभिशाप दिया था वो हमने चर्चा की थी और दूसरा कारण है थोड़ा भक्त सम्मेलन में चर्चा की थी दूसरा कारण क्या है मनु शत्रुपा मनु राजा थे उसने बहुत साल तक उसने राज्य किया बाद में उसने सोचा कि हो ही न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन वो सोचने लगे कि मैंने इतने दिन तक तो भोग किया लेकिन विषय के प्रति विराग नहीं आ रहा है विषय के प्रति मेरा आकर्षण अभी भी कम नहीं हो रहा भवन बसतभा चौथपन वृद्ध होते चला हृदय बहुत दुख लाक देखिये भक्त तो को यह दुख होता है हर मनुष्य को दुख होता है कि जन्म गयू हरि भगति बिनु बीनु जन्म चला जा रहा है भी भी भगवान का नाम नहीं कर पा रहा उसने क्या किया मनु सतरूपा ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज दे दिया उस जंगल में चले गए यहाँ कहते हजार हजार साल उसने तपस्या की एक पैर पर खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र जपने लगे और कहते पहले देवता लोग आकर उसको लुभाने लगे कि तुम स्वर्ग का राज ही तुमको दे सकते कुछ नहीं मुझे स्वर्ग का राज नहीं चाहिए क्या चाहिए नहीं मुझे राम सीता का दर्शन चाहिए भगवान राम और सीता का दर्शन जब होता है कहते कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं भगवान ने कहा आप वो सरी सुखो जो कहू मेरे समान कोई नहीं है मुझे आना पड़ेगा तो एक कारण है मनु सतरूपा ने तपस्या की थी और क्या कारण है आप सभी को मालूम है जय विजय जो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे संत कुमार ने उनको अभिशाप दिया तो उनको तीन बार जन्म लेना पड़ा एक बार वो हिरणकशिपू हिरणाक्षर हिरणाक्षर को वरा अवतार भगवान ने लेकर उसकी उस उसका नाश किया हिरणकशिपू नृसिंह अवतार भगवान श्री कृष्ण दंत वक्र शिशुपाल को मारा जय विजय और बाद में वो रावण कुंभकर्ण का होकर है और यहां कहते और एक कहते एक जलंधर राक्षस था उनकी पत्नी पतिव्रता थी उसको कोई नहीं पा, मार पा रहा था देवता लोग युद्ध करे कोई उसको मार नहीं पा रहे तो भगवान विष्णु ने जलंधर राक्षस का रूप धारण किया अरे इधर युद्ध चल रहा है वो आए और उनकी पत्नी ने पति भाव से स्पर्श किया उनका पति व्रत नष्ट हुआ और जलंधर मर गया उनकी पत्नी को पता लग गया कि भगवान विष्णु ने कपट किया है उसने साफ दिया कि तुमने जैसे मेरे पर कपट किया मेरा पति भी दूसरे जन्म में तुम्हारी तुम्हारे साथ कपट करके तुम्हारी स्त्री को ले जाएगा ये जलंधर फिर क्या हुआ रावण हुआ फिर तीसरे रावण की बात है यहां कहते हैं कि हर त्रेता युग में भगवान राम का जन्म होता है ऐसी बात नहीं है कि एक बार जन्म हुआ हो गया ये तीन रावण की बात है और तीसरा क्या है कि एक सत्य केतु राजा थे उनके पुत्र थे दो प्रताप भान हुआ प्रताप भानु बहुत अच्छा राजा था बहुत अच्छी से राजा और कहते पूरे पृथ्वी का राजा हो गया राज राजा सबको हरा दिया बहुत धर्म के हिसाब से राज्य चला रहा था एक बार वो शिकार करने के बहुत अपनी सैन्य के साथ शिकार करने के बहुत हरिण को मारे लेकिन बाद में देखा शाम को एक सुअर को देखा इतना बड़ा सुअर वो उसके पीछे जाने लगा वो भागने लगा बहुत क्रोध आ गया उसको इसको पकड़ना ही है धीरे धीरे अपने दल से वो अकेला हो गया पीछे जा रहा है जा रहा है वो सुवर कभी छुप जाता है कभी दिखता है ऐसे करते तो इतने दूर चला गया शाम हो गई और सुवर गुफा में उसने गुफा में प्रवेश कर दिया सुवर तो मिला नहीं रास्ता ही भूल गया तो वो खूब भूख लगी प्यास लगी उसने एक आश्रम देखा वो आश्रम कपटी मुनि का आश्रम था वो जो आश्रम का जो मुनि था ना वो मुनि नहीं था वो राजा था ये प्रताप भानु के साथ ही हारा था वो छोड़कर वो प्रताप भानु का उसने स्वीकार नहीं किया कि वो नेतृत्व स्वीकार नहीं किया उसने सोचा कि कभी जीवन में कभी बदला का मौका मिलेगा तो बदला लूंगा ऐसा करके वन में आ गया और वन में जाते जाते तो बस वहाँ तो क्या है दाढ़ी मुझसे बढ़ गई वहाँ तो सेविंग करने का तो कुछ नहीं मिल रहा है ठीक है न तो दाढ़ी मुझसे बहुत बढ़ गई तो ऋषि मुनि जैसा लग रहा है तो वो प्रताप भानु आया उनके पास वो तो समझ गया कि ये राजा है जिसने मुझे हराया वहा मुझे प्यास लगी है वो ठीक है थी, पानी पीओ ये तुम कौन हो प्रताप भा ने झूठ बोला कि मैं जो प्रताप भान हुई उनका मैं मंत्री हूं ओ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक बैठो बैठो अब आप कौन है जब मैं अभी तक ये तुम्हारे साथ पहली मुलाकात हुई मेरा नाम एकतनु है उसने कहा प्रताप भान ने झूठ बोला अब मैं ऐसा झूठ बोलूंगा ठीक है ना जो जब से सृष्टि हुई तब से मेरी आदि पहले सृष्टि तब से मेरा जन्म मैंने कितनी शी तीसरी प्रलय को देखा ये तब से सब कुछ हो सकता है मैं अभी तक बुरा नहीं हुआ देखो अभी भी मेरा देखो बाल काला है अभी तक नहीं और अभी तक कोई मनुष्य मिला ही नहीं तुम पहले मिला और मैं तुमको मैं त्रिकाल सब कुछ जानता हूं तुम्हारा नाम प्रताप भानु तुम्हारे पिता का नाम सत्य सब, सब जानते हो तुम्हारे में सबको ये देखो झूठ बोला ना प्रताप भानु ने इसीलिए उसको ज्यादा विश्वास होगा करिए तो सब कुछ सचमुच जानता है? है कि मेरे पिता का नाम वो क्या है सब गुस्टी पिंडी सब कुछ जानता है ठीक है ना <laughs> सब कुछ बोल दिया अरे ये तो बोला रहे क्या बात है हुँ? अब क्या तुम क्या चाहते हो उसके बाद कुछ नहीं है ठीक है ना प्रताप तुम जो माओगे बहुत दे दूंगा ठीक है ना प्रताप भानु सोचा मैं भी इसके तरह हो जाऊ तो अच्छा है मेरी भी मृत्यु न हो मेरी भी वृद्ध ना हो मैं भी हो जाएगा बच्चा तुम्हारा हो जाएगा ठीक है न कैसे हो जाएगा वैसे देखो कोई बात नहीं तुम काम करो तुम जितने ब्राह्मण है ना सबको भोजन में कहीं जाता नहीं लेकिन मैं जो भोजन पकाऊंगा तो जितने ब्राह्मण है ना तुम्हारे वश में आ जाएगा और ब्राह्मण के घर में जो भोजन करें वो भी वश में आ जाएगा वो तो ब्राह्मण जो वश में आ जाएंगे तो तुमको कोई नहीं मर पाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी तुमका कुछ नहीं कर पाएंगे ब्राह्मण का साफ सबसे बड़ा होता है लेकिन मैं तो कहीं कोई नगर में जाता नहीं वो तो पैर पड़ गया प्रतापन आप मेरे नगर में आइए, मैं रसोई पकाऊंगा तो सब कुछ ठीक है आप आइए भाई ठीक है ठीक है मैं जाऊंगा तुम रात को विश्राम करो मैं तुम्हारा जो रसोईया है ना उनका रूप धारण करके आऊंगा और रात को जब सोया प्रतापन वो सुवर काल के तू राक्षस था उसका एक्सो भाई को एक पुत्र को और दस भाई को प्रताप उन मार, मार डाला था वो भी माया भी था वो सुवर का रूप लेकर उसको यहाँ ले आया था। अब दोनों में मित्रता है ये कपटी मुनि और दोनों में उसने कहा तुम एक काम करो इसको तुम पहुंचा दो अपने नगर में और तीन दिन के बाद तुम रसोई का रूप लेकर जाना काल के तू राक्षस को ही बोला और बोल देना मैं तुम्हारा वो जो वो मुनि हूं तुमको जो मिला वो और ब्राह्मण को ऐसा भोजन कराना ब्राह्मण को अभी साथ ठीक अभी होगा और वो रात को सोया हुआ था ना काल केतु राक्ष उठाकर उसके पत्नी के पास सुला दिया के मैं कहा हूं अरे ये मेरे जो गुरु है वो तो बहुत महान है तीन दिन के बाद वो रसोया का रूप धारण करके काल केतु राक्ष से आया और कहा देखो जो तुम मिले थे वही में हूं तुम ब्राह्मण एक लाख ब्राह्मण को भोजन के लिए नौता भेजो एक लाख ब्राह्मण को भोजन नौता भेजा और इसने क्या क्या पशु का मांस ब्राह्मण का मांस सब मिला दिया खाने और जब खाने के लिए सब बैठे ना काल केतु ने आकाशवाणी की कि आपको नष्ट करने के लिए यह सब आयोजन आप देखिए यहां ये सब ब्राह्मण का मांस उसमें मिलाया हुआ है जब ब्राह्मण लोग ने देखा रसोई घर में सब हड्डी बड्डी पड़ी हुई थी अभी दिया कि तुम राक्षस हो के जन्माओगे तुम्हारे कुल में पानी देने के लिए कोई नहीं रहेगा एक साल में तुम्हारा वंश ध्वंस हो जाएगा और बाद में वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है क्या हुआ उसने सब ब्राह्मण को बोला देखो मुझे कुछ मालूम नहीं तब देवताओं ने आकाशवाणी की कि नहीं देखो प्रताप भानु का कोई दोस्त नहीं लेकिन क्या करे बाद में वो एकतन वो जो कपटी मुन्नी सब उसके शत्रु को सब एक साथ करके युद्ध किया वो सब मर गए और ये प्रताप भानु उनका भाई अरिमर्दन रावण और कुंभकर्ण हुआ तो हम यहां क्या देखते तीन रावण की बात देखते तुलसीदास तो जी कहते हर त्रेता युग में भगवान का जन्म होता है जो हम सब सोचे भक्त लोग क्या सोचते हैं मानो मुक्ति नहीं चाहते भक्त लोग सोचते हम भी भगवान के साथ आएंगे हम भी भगवान साथ लीला करेंगे हुँ? तो देखिये हम भी सोचेंगे ठीक है हम भी भगवान के साथ आएंगे मैं भी सोच रहा हूँ जब भगवान राम आएगा ना मैं बंदर बन कर आऊंगा ठीक है न तो एक बहुत भक्त की बहुत अच्छी कहानी है, है? एक भक्त ने ऐसा सोचा कि भगवान जब आएंगे तो मैं भी आऊंगा लेकिन वो सोच रहा है भक्त कि मैं जो अयोध्या में जन्म होगा तो क्या होगा अयोध्या में तो कुछ दिन भगवान रहेंगे बाद में तो चले जाएंगे वन में रहूंगा तो भी कुछ दिन के बाद भगवान राम तो वहां जनकपुरी में जन्म लूंगा तो फिर शादी देख पाऊंगा और राक्षस से बनकर जाऊंगा तो सिर्फ लंका में युद्ध देख पाऊ क्या करूँ उसने सोचा कि भगवान मैं बंदर होकर जन्म करूंगा, करूंगा ठीक है न क्या करूंगा बस अयोध्या में जन्म ग्रहण करूंगा, करूंगा। तुम्हारे साथ लीला करूंगा तुम फिर जाओगे है विश्वामी तो तुमको ले जाएंगे अहल्या का उद्धार होगा वे भी वो भी देखूंगा मुझे तो यार खाना पीना रहने की कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं जहाँ तुम जाओगे पीछे पीछे ही भी मैं भी जाऊंगा ठीक है भगवान राम का विवाह जनकपुर वो भी देखूंगा बाद में अयोध्या में आऊंगा मैं फिर आऊंगा तुम्हारा चौदह साल वनवास होगा मैं भी तुम्हारे साथ साथ जाऊंगा ये भगवान राम के साथ जा रहा है इतना आनंद हो रहा है भगवान राम के साथ जहा भगवान राम जाते हैं वह वो भी जाता है चाहते जाते हर लीला का दर्शन करता है न? भगवान राम ने जब अहिल्या का उद्धार किया वो दर्शन किया भगवान राम ने जब सीता ने वरमाला पाल वो दर्शन किया भगवान राम का चौदह साल वनवास हुआ जब कीवट भगवान को ले जा रहा है ये बंदर क्या कर रहा है वो भी तैर रहा है ठीक है साथ साथ में वो देख रहा है केवट भगवान का चरण धोध है आप सबको मालूम है केवट की बहुत केवट भगवान को कहता है कि प्रभु यहाँ कहते मांगी नावन केवटू आना कही तुम्हारे मर्म में जाना भगवान सीरा मांग रहे तुम नौका ले आओ केवट के मैं नहीं ले आऊंगा क्यों मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं कहता है क्या मर्म जानता है कहता है कि मैंने सुना है छुत शिला भरी नारी सुहाई पाहन तेन काठ कठिनाई मैंने सुना है कि तुम्हारी जो ये नाव है ना तुम्हारा जो चरण शिला पर पड़ा और क्या हुआ नारी बन गई अहल्या बन गई मुझे डर लग रहा है कि ये जो मेरी नाव है ना वो तो क्या है लकड़ी की है और तुम्हारा जो चरण गिरेगा तो घर में एक है वो संभाल नहीं पा रहा ठीक है ना वो दूसरी आ जाएगी ठीक है तो भगवान हमे क्या चाहते हो मैं कुछ नहीं चाहता तुम्हारे चरण धो देना चाहता हूं यहाँ कहता है केवट भगवान श्री राम को कहता है केवट पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतरा ही चहो मोहिरा मरावरियान दशरथ सपथ सब साची कहो बरुती तीर मारू लखु न पै जब लगिन पाय पखारी हो तब लगिन तुलसीदासनाथ कृपालु पारु उतारी हो पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चाहो मैं कुछ उतराई नहीं लूंगा परिश्रम नहीं लूंगा वही राम रावरी आन दशरथ सपथ सब साची कहो मैं दसरथ की शपथ लेकर कहता हूँ कुछ नहीं लूंगा तो लक्ष्मण ने कहा शपथ ले तो तेरे बाप की शपथ ले मेरे बाप की शपथ क्यों ले रहा है लेकिन तो कहते रघुकुलती सदा चली आई प्राण जायी तो बच न जायी आपके पिताजी ने कहा है बरु तीर मारू लक्ष्म चला गया तो केवट ने कहा भगवान राम मांगते थे आप दर्द दिखा दोनों काम एक साथ नहीं होगा आप जो मार भी देंगे तो क्या होगा अरे भगवान राम का दर्शन करते करते मेरी मृत्यु होगी अरे गंगा के किनारे ये तो मेरा परम सौभाग्य है और जो मेरी, मेरी पत्नी ने आपको संभालना पड़ेगा लक्ष्मण तीर वापिस रख देगी जमेले में जाने की जरूरत नहीं थी करना यहाँ कहते सुनी के वट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बीह से करुणा एन चित जान की लखन तन भगवान श्री सी राम सीता की ओर देख कर राम की ओर देखकर सीता की ओर देख लक्ष्मण की ओर देख भगवान से करुणा है भगवान राम का वनवास हुआ भगवान हसे नहीं थे भगवान हम हंसने लगे बीह से करुणा एन चित जान की लखन तन जान की ओर देखकर हंस रहे क्यों ये केवट अगले जन्म में कछुआ था भगवान विष्णु जब शेषनाग से हमें सो रहे थे कछुआ की इच्छा हुई थी भगवान विष्णु की शरण सेवा करे लेकिन उस शेष ने उसको पूछ से हटा दिया था माँ लक्ष्मी ने हाथ से उसको धक्का मार कर हटा दिया था आज भगवान श्री राम इसलिए हंस रहे की अगले जन्म में ये लक्ष्मण शेष का उवतार था है? सीता महालक्ष्मी थी दोनों ने हटा दिया आज तुम कुछ नहीं कर पाओगे ठीक है में? ये मेरी चरण की सेवा करके जाएगा। और यहाँ कहते हैं कि केवल भगवान श्री राम का चरण धो रहा है इतना आनंद हो रहा है अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखर लागा, वो नाच रहा है भगवान कह रहे नाचना बंद कर मैं गिर जाऊंगा आपको गिरने का डर है आप की, काम कीजिए मेरा मस्तक पकड़कर खड़े हो जाइए आपका हाथ तो मेरे हाथ पर मेरे सर पर रहेगा मैं भी नहीं करूंगा आप भी नहीं करेंगे ठीक है भगवान श्री राम भगवान केवट के, के मस्तक पर हाथ रखकर खड़े हैं। यहाँ कहते बरसी सुमन सुल सकल सिहाई ऐसा पुण्य पुंज को नाई आकाश से देवतालोक पुष्प की वृष्टि करे कि इनके समान कोई पुण्यशाली नहीं है पद पखारू जलू पान करी भगवान श्री राम का चरणित पान किया यहाँ लिखते पद पखारी जलु पान करी आप सहित परिवार पितरु पार करी प्रभु ही पुनि मुदी तू ले ही पार पद पखारी जलु पान करी भगवान श्री राम का चरमित पान के किया को पिलाया और जब भगवान श्री राम ने कहा कि तुम उतरा ही ले लो केवट ने भगवान श्री राम का चरण पकड़ लिया नाथ आज में कहा पावा मैंने क्या नहीं पाया भगवान श्री राम को जब नौका में बिठा जब ले जा रहा है यहाँ वो भक्त भी उसके साथ जा रहा है या क्या कर रहा है केवट भगवान को बीच में ही घुमा रहा है ठीक है ना ले नहीं जा रहा है उसको भगवान लक्ष्मण का क्या बात है तुम बीच में क्यों घुमा रहे हो केवट तो ने कहा अच्छा आप इतनी जल्दी क्या है बोले तो आपके पास चौदह साल, तो साल समय है ठीक है तो लक्ष्मण ने कहा कि भाई चौदह साल समय ठीक है तुम क्या चौदह साल यहीं घुमाओगे क्या बस नहीं नहा नहीं घुमाऊंगा लेकिन जब घुमाने की बात हुई तो एक बात अवश्य कहूंगा कि जो भगवान श्री राम है ने मुझे चौरासी लक्ष्य यौन में घुमाया ठीक है तो उसने इतनी देर इतना बार घुमाया मैंने कितनी बार घुमाया ठीक है भगवान राम ने लक्ष्मण का चुप करके बस में और घूमना पड़ेगा ठीक है जो भी हो भगवान श्री राम को जब ले आए और जब भगवान श्री राम कहते तुम कुछ ले लो नाथ आज में काहन पावा मीटे दुष् दुख दारिद्रदावा आज मैंने क्या नहीं पाया देखिए जिसको पाने से सब कुछ पाया जाता है जिसको मिलने से सब कुछ मिलता है भगवान है नाथ आज में कहा न मिटे दोष दुख दारिद्र दावा बहुत काल में किन्नी मजूरी आज दिन्नी विधि बनी भली पूरी अब कसुनाथ न चाहे वो मोरे दीन दयाल अनुग्रह दौरे कुछ नहीं चाहिए मिटे दोष दुख दारिद्र दावा भगवान को पान से मिट जाता है दुख मिट जाता है दारिद्र केवट कहता इतने दिन में अपने को गरीब सोच रहा था आज देखा भगवान राम मेरे पास मांग रहे मैं गरीब कहा और कहता है जो एक ही काम करते है ना वो आपस में लेन देन नहीं करते नाई से ना नाई ले धोबी से ना धोबी लेते हैं कि नाई नाई के पास रुपया नहीं रहता धोबी धोबी के पास रुपया नहीं रहता तू लक्ष्मण ने कहा हम तो राजा के लड़के तुम तो गंका के नाम कैसे दंडदायक हो गया तो आपके साथ बात नहीं भगवान श्री राम से बात हो रही भगवान ने कहा क्या बात है मुझे भी मालूम नहीं हमारा धंधा आय कैसे हुआ प्रभु मैं गंगा का नाविक हूँ मैं गंगा पार कराता हूँ और आप भा के नाविक हैं। आप तो भाव पार कराते मैं जब आप मेरे पास आया मैंने आपको गंगा पार करा दिया आप जो भा के पार आएंगे मैं जब आऊंगा आप मुझे भाव पार करा दीजिए ये कहवट है यहां कहते है, बहुत किन्न प्रभु लखन नहीं कछु वटी ले बीदा किन्न करुणा तन भगती विमल बरुदेही बहुत किन्न प्रभु बहुत बार किया लक्ष्मण ने किया सीता ने कहा कभी तुम कुछ ले लो कुछ नहीं लिया ये जो केवट है वो कुने साधक के देखिए केवट स्लोबर स्टेडी धीर। कछुआ धीरे धीरे चलता है ठीक है न लेकिन स्लोमर स्टडी देखिए हम सब लोग भगवान का नाम कर रहे सुबह शाम लेकिन थोड़ा ठीक कोई बात नहीं थोड़ा कर रहे कोई बात नहीं लेकिन स्टेडी ठीक है ना हमको हर रोज करना चाहिए छोड़ना नहीं चाहिए ठीक है ना और क्या होता है देखिए जब कछुआ भगवान विष्णु के चरणों के पास जाने का प्रयत्न करता है तो क्या होता है ये शेषनाग लक्ष्मी उसको हटाता है ये लक्ष्मी क्या है पैसा शेषनाग नाग गवासना का प्रतीक है कामिनी कांसन हमको कभी कभी भगवान के चरणों से गिरा देता है ठीक है ना? लेकिन जितनी बार भी गिरे हमको प्रयत्न छोड़ना नहीं है जितनी बार गिरे कोई बात स्वामी विवेकानंद के तुम एक सौ बार गिरो और एक बार प्रयत्न करो हम प्र... और क्या होगा देखिए दूसरे जन्म में ये कछुआ केवट हुआ ठीक है हम? तो हमको भी देखिए हम संसार में बहुत काम है उसमें आप भगवान का नाम करे कोई बात नहीं एक छोटी सी कहानी है एक भक्त तो एक गांव में रहता था और वहां बड़े बड़े पहाड़ पर्वत उसके बीच में उसका गांव था रोज राम जी का नाम करते करते सो जाता एक बार क्या हुआ रात को जब सो गया भगवान राम का दर्शन हुआ और भगवान राम ने कहा देखो तुम्हारे के घर के सामने मैंने एक पत्थर रखा है तुम सुबह शाम एक घंटा पत्थर को धक्का देना मैं ठीक है जरूर दूंगा सुबह में देखा सच बड़ा बहु, बहु, बहुत बड़ा पत्थर है वो सुबह को एक एक घंटा धक्का दे शाम को एक घंटा धक्का दे जो लोग देख रहे हैं इतना बड़ा पत्थर एक आदमी धक्का देख लेगा नहीं तुम अकेला धक्का दे रहा है मुझे मत बोलो भगवान राम ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया मैं धक्का दूंगा ठीक है पांच महीना छह महीना तक धक्का सब लोग ये पागल पागल बोल रहे कि एक स्वप्न आया बस तुम धक्का दे रहे हो अरे हिलता नहीं कैसे क्यों धक्का दे रहे हो उसने छह महीने के बाद सोचा नहीं दूंगा धक्का धिका न जैसे ऐसे सोचा ना सोगा भगवान राम रामदर्शन में क्या धक्का नहीं दूंगा तो धक्का दूंगा जरूर दूंगा ठीक है न लेकिन 9 महीने के बाद सब लोग बोलने लगे भाई तुम्हारे पिताजी अच्छे थे तुम्हारे दादा अच्छे थे हैं? कभी ऐसा काम नहीं कि तुम तू तु, है एक बार बुद्धू हो नौ महीना से धक्का अच्छा कुछ भी हिल सकता है क्या उसने 9 महीना के बाद सब इतना पागल उसको बुद्धू बोलने लगा उसने सुना नहीं भगवान बोलने से भी धक्का नहीं दूंगा ठीक है नात को सोगा तो भगवान ने फिर दस हमने क्या हुआ देखिए धक्का बक्का बात दी और कुछ काम दीजिए ठीक है मैं नौ महीने से धक्का दे रहा हूँ कुछ भी हिलता नहीं आप बोलिए वो इतना बड़ा पत्थर 100 आदमी धक्का हिलेगा नहीं और आप मुझे धक्का देने के बोल रहे भगवान ने कहा मैं तो हिलाने के लिए बोला है क्या मुझे मालूम है तुम हिला नहीं पाओगे मैंने तुमको धक्का देने के लिए बोला है अच्छा मैं नौ महीना से धक्का क्या फायदा हुआ भगवान का अच्छा पहले बोलो तो पहले तुम वो रात को नींद नहीं अभी नींद होती है हाँ अच्छा बहुत अच्छी नींद होती है ठीक है न अच्छा पहले तुम्हारा कमर में दर्द था भी ना दर्द चला गया अभी दर्द नहीं है ठीक है ना पहले तुम्हारे हाथ की मांस पेशी कहती ना अभी भी थोड़ी सख्त हो गई ये सुबह शाम धक्का देने का मतलब क्या है मालूम है भगवान का नाम करना सुबह शाम भगवान का नाम करने से हम भगवान को पालेंगे ऐसी बात लेकिन ये भगवान का नाम करने से क्या होगा भगवान की कृपा होगी जैसे छोटा सा बच्चा माँ की गोद में उठना चाहता है तब छोटा सा बच्चा क्या करता है दो हाथ ऐसे करता है ठीक है ना माँ खड़ी है माँ जानती है कि वो गोद में माँ उसको उठा दे हम सब छोटे छोटे शिशु की तरह है ठीक है नाम भगवान का नाम करना उसका मतलब है दो हाथ ऐसे ऊपर करना ठीक है माँ हमको गोद में उठा देंगी भगवान हमको गोद में उठाने के लिए खड़े वो चाहते हम थोड़ा सा हाथ उठाए ठीक है ये देखिए जब ये कथा समाप्त तो होती है जब नमः पार्वती पते हर हर महादेव कहते हम सब लोग हाथ उठाते ये हाथ उठाने का मतलब यही है ठीक है न भगवान हम सबको गोद में उठा ले ये भक्त ने भगवान के साथ जाते जाते पंचवटी में भगवान की कोठिया तैयार कर दी बाद में वो बंदर भगवान के साथ ही है वो फिर जाके उसने राम रावण के साथ युद्ध भी किया ये बंदर ने ये बंदर की क्या इच्छा थी बंदर की इच्छा थी कि भगवान राम का राजाभिषेक भी वो देखे लेकिन क्या हुआ वो युद्ध करते करते राक्षस के साथ युद्ध करते करते मर गया वो बंदर अब क्या होगा मर गया लेकिन आप सबको मालूम है रामचरित मानस में बात है, जीतने बंदर मर गए भगवान राम ने इंद्र को बोला तुम अमृत की वर्षा करो और अमृत की वर्षा की जीतने बंदर मर गए फिर उठ गए ठीक है <laughs> भक्तों ने, ने बताया था ठीक है ना रावण लोग जो राक्षस लोग थे वो वैसे मरे पड़े हुए अरे बंदर लोग सब जिंदा हो गए तो भगवान राम ने पूछा इंद्र क्या बात है ये तुम्हारा अमृत के रावण राक्षस काम करता है प्रो तो क्यूँ यह नहीं उठा देखिए बात है क्या बात है ये जितने राक्षस लोग थे उसके मन में सोच थी क्या सोच थी कि राम को मारना है राम को मारना है राम को ये राम राम करके मरे ना वो मुक्त हो गए तेरे तो बंदर लोगे रावण को मारना है रावण को मारना है ठीक है सब खड़े हो गए ये बंदर भी खड़ा हो गया बस फिर वो जाने लगा ठीक है न भगवान का राजा पिछले भी देखा भगवान राम सीता लक्ष्मण जब वन में जा रहे थे भगवान राम को प्यास लगी लक्ष्मण को पता लगा लक्ष्मण ने कहा आप थोड़ा वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए मैं पानी लेकर लेने के लिए जा रहा हूं तो पानी लेकर गया पानी लेने के लिए भगवान श्री राम के पैरों में कंटक लगे थे कवितावली में है कि भगवान श्री राम कंटक को देख रहे हैं कंटक को बार नहीं कर रहे कांटे चुभे हुए मां सीता ने कहा कि प्रभु मेरे पास आपका चरण दीजिए मैं आपके कांटे निकाल देते हूँ भगवान श्री राम ने कहा देखो सीता ये तुम्हारा काम नहीं है मेरे चरणों में जिन लोगों ने आश्रय लिया है उनको दूर करने का काम तुम्हारा नहीं है मेरे चरणों में जिन्होंने अभी तक आश्रय नहीं लिया उनको उनको ले आने का तुम्हारा काम है भगवान राम का जब राजाभिषेक हुआ चार वेद ऋषि का रूप धारण करके भगवान राम के चरण धो रहे उस समय भी भगवान राम के चरणों में कांटे थे क्योंकि कांटे ने भगवान श्री राम के चरणों में आश्रय लिया था देखिए हम सब कांटे की तरह कोई दोस्त होता है भूल होता है पाप होता है अपराध होता है लेकिन भगवान के चरणों में आश्रय लेंगे ना भगवान हमको कभी दूर नहीं कर पाएंगे जो भी भगवान को एक बार भी कहते मैं तुम्हारा हूं भगवान को अपनाते तो आज मेरा परम सौभाग्य है कि थोड़ी देर तक राम से कर पाए ये भक्त ने भगवान का राजाभिषेक भी, भी देखा लेकिन भक्त की इच्छा बात करेगी क्या कि मैंने भगवान श्री राम के साथ युद्ध नहीं किया युद्ध करने में कैसा मजा है मालूम नहीं क्योंकि राक्षस लोग तो युद्ध कर रहे थे तो देखिए ये मैंने थोड़ा मिला दिया है ठीक है <laughs> तो ये बंदर का क्या हुआ मालूम है स्वामी विज्ञान जी कहते थे मैं राम जी का बंदर हूं ठीक है न स्वामी विज्ञान जी ने भगवान श्री राम के युद्ध भी किया था ठीक है ना कह क्या कुश्ती थी लड़ोगे ठीक है ठाकुर जी बोल रहे तब विज्ञान जी का जो चेहरा था है तो दक्षिण आए हुए ठाकुर जी उठ गए ऐसे करे चल आ जा सचमुच वो दोनों ठाकुर जी उसको धक्का दे रहे विज्ञान भी, भी धक्का दिया ठीक है धक्का देकर पूरा दीवाल के साथ ठेस दिया तब क्या हुआ भगवान श्री राम कृष्ण हाथों से है एक सत्य का प्रवाह निकलने लगा उसको इतना आनंद होने लगा वो बैठ गए गंभीर ध्यान में मग्न हो गए वही बंदर ने भगवान श्री राम की कुटिया बनाई थी विज्ञान जी ने ठाकुर जी के लिए मंदिर बनाया ठीक है तो, तो देखिए भगवान की लीला भक्त चाहता है कि भगवान के मुक्ति नहीं चाहता वो भक्ति चाहता है भगवान आएंगे हम भी उनके साथ आएंगे ली करेंगे अगली चर्चा हम कल करेंगे अब सब मल, मिल, सब लोग मिलकर रघुपति राघव राज में करेंगे रघुपति राघ राज Patita pa, Vinayak Ram, Ram Gupta Tirak. Ram, Ram, Ram, Ram. प्यारे तू सीता सीता राम सीता राम रघुपति राम पति Bhonsi Tara, Mra Gupeti, Mra. जान की वल्लभ रुपति राघुरा जरा पते तपादी तार धुपति राम रात्ररा दिन में काम कब भजलोगे शीत राम रात्र Patri Rakh Raja Ram Patita Vinshita Ram Raghupati. Shri Ram Shri Ram Jay Ram Jay Jay Ram Shri Ram Jay Ram Jay Jay Ram Shri Ram Jay Ram, Ram रघुपतिरा घुबराजारते तपा धन सीता रघुपतिरा घृबरा जा राम फते तपा घून सीता श्री रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय उमापति महादेव की जय शारदा वर राम कृष्ण की जय देव की जय शब संतन की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव